प्राश्ट्रिय शिक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद के केंद्रिय शिक्षिक प्रोध योगी की संस्थान दौरा प्रस्थूत है श्रिंखला भारत के बंदरगा. इस श्रिंखला में आज प्रस्थूत है कारेक्रम पारादीप बंदरगा. नटखट और चंचल सोनू के उत्सा और उत्सुकता की कोई सीमा नहीं है। वो अपने चाचा कैप्टन अशोक के साथ जो मर्चंट नेवी में कप्तान है समुद्री यात्रा पर है। उनका जहाज विशाखा पटनम तट होते हुए कॉलकाता की ओर बढ़ रहा है। अब हम किधर जा रहे हैं चाचा जी बेटा सुनो अब हमारा जहाज उड़ीसा राज्य के तट पर पहुंचने वाला है अच्छा जानते हो उड़ीसा को पहले उत्कल भी कहा जाता था क्या उत्कल अच्छा बोल के बताओ उत्कल हां हम तो उड़ीसा के तट पर गोपालपुर चांदबाली और पारादीप बंदरगाह हैं अच्छा गोपालपुर कुछ वर्ष पहले ओडिशा का मुख्य पोर्ट था ओ लेकिन पारादीप के बनने के बाद गोपालपुर का महत्व कम हो गया अच्छा और चांदबाली बंदरगाह वैतरणी नदी के मुहाने पर बना है कोलकाता और उड़ीसा के व्यापार में इसकी मुख्य भूमिका रहती थी ओ उड़ीसा मैंने टीवी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखी है चाचा जी उसरथ को तो हजारों लोग खींचते हैं हां बेटा हां फिर तो तुम यह भी जानते होगे कि यह उत्सव उड़ीसा के पुरी नगर में मनाया जाता है पुरी में भगवान जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है अच्छा हां और इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं जगन्नाथ और हां पुरी का जो तट है वो बहुत सुंदर है अरे वाह हां यहां पे समुद्र के तट पर शाम तो देखने लायक होती है फिर तो हमें पुरी भी देखना चाहिए हां बेटा अगर समय मिला तो हम पुरी भी जरूर देखेंगे अच्छा चाचा जी मैंने पढ़ा था कि उड़ीसा के तट पर एक और नगर है आ, कटक हां हां हां सुनो तुमने बिल्कुल ठीक कहा अरे मैं भी कैसा हूं एकदम भूल गया देखो बेटा कटक उड़ीसा के तट पर एक मुख्य नगर है अच्छा हम यहां का पोर्ट पहले बहुत प्रसिद्ध था कटक का पोर्ट महानदी के मुहाने पर बना हुआ है अच्छा अच्छा और महानदी उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है हम्म यहां से इंडोनेशिया मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को लोग जाते थे विदेशों से व्यापार भी होता था होता था मतलब चाचा जी अब नहीं होता क्या नहीं बेटा अब पारादीप जो बन गया है चाचा जी एक एक जहाज दूर दिखाई दे रहा है अ परादीप पाशा है क्या सुनो बेटा हम परादीप बंदरगाह पहुंचने वाले हैं अरे वाह हां यह एक आधुनिक बंदरगाह है अच्छा इसकी पृष्ठभूमि खनिजों और उद्योगों से भरपूर है ओ चाचा जी हु? वो देखिए वो स्क्रीन से सामान लादा जा रहा है हां चाचा जी ये परादीप पोर्ट असल में है कहां मैं बताता हूं देखो सोनू बेटा पारादीप का पोर्ट কটक शहर के पास है अच्छा यह 60 के दशक में बना था अच्छा जानते हो इसके जो डॉक्स हैं वो बहुत गहरे हैं ताकि बड़े-बड़े जहाज यहां आ जा सकें हम्म और डॉक में पानी का स्तर बनाए रखने के लिए महानदी पर एक बराज बनाकर ताल डांडा नहर द्वारा पतन में पानी लाया गया है अच्छा ताकि यह पूरे साल खुला रहे लगता है पारादीप का पोर्ट बहुत सोच समझकर बनाया गया है हां बेटा यह तो है लेकिन पारादीप को बनाया क्यों ऐसे तो और कई पोर्ट हैं ऐसा है बेटा आजादी के बाद भारत सरकार ने कोलकाता और विशाखापट्टनम के बीच एक बड़े पोर्ट की जरूरत को महसूस किया अच्छा जो काफी गहरा हो और जिसमें बड़े-बड़े मालवाहक जहाज आ व जा सके हम्म और दूसरी बात यह कि पारादीप की पृष्ठभूमि में कोयला लौह अयस्क मैंगनीज बॉक्साइट जैसे कई खनिज उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं हां चाचा जी यह सब तो मैंने भी पढ़ा है और और इन सब के कारण भिलाई राउरकेला दुर्गापुर जमशेदपुर और हीराकुंड जैसे अनस् स्थानों पर भिन्न -भिन प्रकार के बड़े-बड़े और बुनियादी उद्योग स्थापित किए गए हैं फिर क्या बेटा इन उद्योगों से बड़ी मात्रा में लोहा इस्पात बड़ी-बड़ी मशीनें रेल के डिब्बे सीमेंट रसायन इंजन और कागज का उत्पादन होता है और इनके व्यापार के लिए पारादीप जैसे बंदरगाह की जरूरत पड़ी आई बात समझ में हां दादा जी सुन कर तो बड़ा मजा आया <laughs> बेटा इस बंदरगाह से लौ अयस्क विशेष रूप से जापान और पूर्वी यूरोप के देशों को भेजा जाता है यहां से कोयले का भी व्यापार होता है चलो बेटा जब तक सामान लादा जा रहा है मैं तुम्हें बाहर घुमा लाता आ जाओ ना हां सोनू और कैप्टन अशोक बंदरगाह से बाहर निकलकर बीच पर आ गए हैं समुद्र की रेत पर चलते हुए सोनू को बहुत मजा आ रहा है चाचा जी हाँ? ये रेत कैसी है पांव अंदर इधर से चले जा रहे हैं संभल के चलना अरे अ... अरे अरे संभल के संभल के गेट पर जाना हां अच्छा आओ, आ, मैं तुम्हें एक एक मजेदार दृश्य और दिखाता हूं हां यहां पे आओ यहां पे आओ अरे ये देखो चाचा जी ये लोग तो रेत से मूर्तियां बना रहे हैं हां बेटा उड़ीसा के तट चौड़े और रेतीले इन तटों पर रेत से खेलना मूर्तियां बनाना बहुत प्रसिद्ध है यहां तो आपस में मूर्ति निर्माण की प्रतियोगिताएं भी होती हैं और फिर सबसे अच्छे मूर्तिकार को पुरस्कार दिया जाता है चाचा जी मैं भी मूर्ति बनाकर देखूं <laughs> अरे बना लेना बना लेना बाद में बना लेना आगे चलें क्या चाचा ना, नाराज क्यों हो रहे हो आ, वापस तो अपना आईना सामने रखना और अपने आप को देख के से अपनी मूर्ति बनाना फिर तुम्हें पुरस्कार भी <laughs> <laughs> देखो बेटा यांत्रिक नाव yantrik na ye to na mona jahaz lag raha hai ha ye yahan kyon khada hai beta se थाईलैंड और इंडोनेशिया के लिए यांत्रिक नाव से यात्राएं की जाती हैं। हम्म जो नाव है ना ये चलने के लिए तैयार खड़ी है। नाव और वो भी थाईलैंड की यात्रा। बेटा पहले लोग पूर्वी एशिया के देशों में व्यापार के लिए यहां से आया जाया करते थे। तो आपसी मेलजोल और व्यापार को मजबूत बनाने के लिए अब ये यात्राएं दोबारा शुरू की गई है वाह ना से इंडोनेशिया और थाईलैंड की यात्रा हां एक मजेदार बात और बताऊं तुमने आ, रेडले कछुओं का नाम सुना है रेडले कछुए ये कैसे कछुए हैं चलो मैं तुम्हें बताता हूं हम देखो पारादीप बंदरगाह के तट के पास रेडले कछुए अंडे देने आते हैं अच्छा हम ये कछुए आकार में बड़े होते हैं हो दुनिया भर में सिर्फ एक या दो जगह और हैं जहां ये कछुए तटीय रेत में अंडे देते हैं वाह इसलिए इन्हें अनूठा माना जाता है हम ऑलिव रेडले कछुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं ये हम बताओ मैंने क्या नाम बताया ऑलिव रेडले हम ऑलिव रेडले कछुए ऑलिव रेडले कछुए पर चाचा जी मैं इन्हें कब देख पाऊंगा भाई अब ऑलिव रेडले कछुओं से मिलने के लिए उड़ीसा किसी और समय आना पड़ेगा हमें कैप्टन अशोक <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> और सोनू कछुओं की बात करते-करते वापस बंदरगाह की ओर आते हैं सोनू अपनी अगली यात्रा के बारे में सोचकर बहुत खुश है आरादीप बंदरगाह अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय परामर्श अख्तर हुसैन विषय संयोजन डॉ माधवी कुमार आलेख माधवी मेनन कलाकार बाबला कोचर नीलम मलकानिया और रसज्ञ ध्वन्यांकन चंदन सिंह निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो